पातंजल योग प्रदीप समाधि पास सूत्र ४६ इस प्रकार इन चारों के निर्विजत्व का निषेध हुआ है ग्रहण और ग्रहित्री समापत्ति के सभीज्व का निषेध नहीं हुआ है इसलिए इन दोनों में भी सबीजत्व की विद्यमानता से ग्रहण ग्रहित्री सम्पत्तियों समापत्तियों को भी सभी जानना चाहिए जैसे ग्राह्य समापत्ति के विकल्प और विकल्प के अभाव से दो दो भेद निरूपण किए गए हैं वैसे ही ग्रहण और ग्रहित्री समापत्ति में भी दो दो भेद जान लेना चाहिए अर्थात ग्रहण नाम स्रोत्र आदि इंद्रियों का है शब्द स्रोत्र का विषय है और अहंकार इसका कारण है इस प्रकार विचार पूर्वक भावना करने से सविचार ग्रहण समापत्ति और केवल इंद्रिय मात्र की भावना करने से निर्विचार ग्रहण समापत्ति एवं महत्त्व का कार्य अहंकार त्रिगुणात्मक है इस प्रकार भावना करने से सविचार ग्रहित्री समापत्ति और केवल अहंकार मात्र की भावना करने से निर्विचार ग्रहित्री समापत्ति जानना चाहिए अतः चार प्रकार की ग्राह्य समापत्ति दो प्रकार की ग्रहण समापत्ति और दो प्रकार की ग्रहित्री समापत्ति ये सब मिलकर सभी समाधि के आठ भेद हुए विज्ञान भिक्षु ने सभी समाधि के छह भेद दिखलाते हैं सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार और निर्विचार के अंतर्गत उसकी दो ऊंची अवस्थाएं आनंदानुगत और अस्मितानुगत यही मूल सूत्र व्यास भाष्य तथा अनुभव के आधार पर ठीक प्रतीत होता है क्योंकि केवल सवितर्क और सविचार समापत्ति शब्द अर्थ और ज्ञान अथवा देश काल और निमित्त से युक्त होती है न कि निर्वितर्क और निर्विचार फिर निर्विचार की उत्कृष्ट भूमियों आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात में उपर्युक्त विकल्पों की संभावना कैसे हो सकती है आनंदानुगत तन्मात्राओं के कारण अहंकार की केवल अहमस्म्य वृत्ति रहती है और अस्मिताुगत में अहंकार के कारण अस्मिता के अहंकार से रहित केवल अस्म्य वृत्ति रहती है इसलिए वितर्क और विचार जैसे आनंद और अस्मिता समापत्ति के दो दो भेद नहीं किए जा सकते